भावार्थ, हे उत्तम बंधु इंद्र, अपर्वित बुद्धिवाला, अत्यंत सुख देने वाला, इवन वांचित पदार्थ देने वाला तू। उत्तम रक्षा के साधनों से युक्त होकर हमारे पास आह भावार्थ प्रजाओं में होने वाले संग्रामों को तुरंत से जीतने वाले सत पुरुषों के पालन करता सब मानवों के हित करने वाले धन को हमें दो धन ऐसा चाहिए भावार्थ जो साधना करता है उसे हम अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं हे इंद्र युद्धों में हम तेरे ही होकर र भावार्थ हे इंद्र मैं तेरे संरचनों से सदैव बड़े युद्धों में भी जाता हूँ युद्ध में वीरों के आगे मैं रहता हूँ मैं तुझसे रक्षित होकर शस्त्रधारियों में स्त्रेष्ठ हूँ चतुष्पञ्चाशम शुभ्म भावार्थ हे इंद्र ऋत्विज तेरे इस सौरे का वरण करते हैं उन्होंने तुझसे अन्न प्राप्त किया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 ハワーッ तेरा बल विस्तार से दुलूक के समान है। भावार्थ पवित्र कार्य करने वाला इंद्र अपने उपासकों के बहुत से शत्रुओं को नष्ट करता है तथा उन्हें अपरमित धन देता है। भावार्थ इंद्र ने ज्ञानियों को अनेक प्रकार के पशु प्रदान किए। भावार्थ अपनी शक्ति से सब जगह जाने वाला अग्नि अपने शुभ तेज से पृथ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 भावार्थ हे अश्वदेवों तुम दोनों सत्य का पालन करने वाले हो तथा जलती हुई अग्नि की भांति तेजस्वी हो तुम हमारे पास आकर सोमरस को ग्रहण करो भावार्थ हे अश्वदेवों तुमने पृथ्वी का हित करने के लिए द्विलोक से जल की बरसात की यह तुम्हारा कार्य सचमुच प्रशंसनीय है भावार्थ हे पूजा के योग्य अश्वदेवो हमारे पास आकर सोमरस को ग्रहण करो अष्टपंचाशम सुप्तम भावार्थ जानवान यज्ञकर्ता नाना प्रकार के यज्ञों को करते हुए यज्ञकार्य को संपूर्ण करते हैं जो भी विद्वान यज्ञकार्य में नियुक्त हुआ हो उसे चाहिए कि यह यज्ञक्रिया की पूरी जानकारी रखें भावार्थ पार्थिव बारो दाव आदि के रूप में अग्न परंतु इन सब में रहने वाला अग्नि तत्व एक ही है जिस प्रकार एक सूर्य तथा ऊषा संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करती है उसी प्रकार एक ही प्रभु इस संपूर्ण विश्व में प्रकाशित हो रहा है भावार्थ वीरों का रथ चमचमाने वाला धजा वाला बहुत से चक्रों वाला सुखदायक तथा उत्तमता से बैठने योग्य हो उस रथ どういうことですか このデーブのカーンは、このカーンは、このカーンは、このカーンは、 ハワーッ今でもバンキーリー、サーチ・シャンドン・セ・ユッテ・リチャーン・ボーカル、ソーマラス・ティアーキー・ア र ャータाへ、ジョー・ヘデスエイン・デューカー・サンダッシュ・マンティーへ、ウンキー・ドゥノ・ラッチャー・カーティーへ、バーワーッサーチ・ाャンド・ワーリー・リチャाン・ヘイ、サーチ・バーニーへ、イン・リチャーン・コ・ボーカル・ स ギメ・ギダーラ・ジャーターへ、र ハー・ソーマラス・タ・リチャー・ウッド・ストティア、イン・レイヴン・バンコ・ディー・ディー・ジャーへ、ウン र プ・िサンド・ハーカー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 तथा वहाँ अच्छी प्रकार प्रदत्त हो ताकि हम सुचाओं द्वारा तुझे अच्छी प्रकार सीज सकें। तू बल पूर्वक मथने पर प्रकट होता है, तू अंगों में रहते हुए उन्हें बल प्रदान करता है।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 よし